भगवत चित्रांकन एक बार एक विश्वख्यात चित्रकार था विश्व में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी उसने सुना कि भारत में एक महान पुरुष उत्पन्न हुआ है भगवान का अवतार हुआ है द्वारिका का राजा है वह द्वारिकाधीश है मैं उसकी फोटो बनाऊंगा वहां बहुत परिश्रम करके भारत में श्री कृष्ण के दरबार में पहुँचा हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि भगवान हम आपका एक चित्र बनाना चाहते हैं भगवान ने सोचा बड़े बड़े ऋषि हो गए बड़े बड़े तपस्वी हो गए श्रुति जैसी जिसकी वाणी है पर आज तक मेरा चित्र कोई खींच नहीं सका नेति नेति कह के सब पीछे हट गए यह तो बड़ा भारी साहस करके आ गया मेरे पास कहता है मैं आपका चित्र बनाऊँगा भगवान ने कहा अच्छा बना लो यदि तुम बना सकते हो तो चित्र बना लो उसने ध्यान से भगवान की मूर्ति को देखा मन में बैठा लिया रेखा खींचा रेखा खींच करके चला गया कहा सात दिन के अंदर मैं चित्र बना करके ले आऊंगा सातवें दिन में वह चित्र बना करके ले आया उसका हृदय आनंद से भरा हुआ था पर चित्र खोला और इधर कृष्ण ने अपनी मूर्ति बदल दी अब वह चित्र की तरफ देखता है और देव की तरफ देखता है क्या बात हो गई कहाँ गड़बड़ी हो गई हताश होने लगा हाथ जोड़कर खड़ा हुआ क्या कि भगवान गलती हो गई क्षमा करें एक बार मैं और प्रयास करूँगा फिर उसने देखा और रेखाएँ खींची मन में बैठा लिया जाकर सात दिन प्रयास करके एक दिव्य चित्र बनाया और चित्र बना के ले आया और देव के सामने खोला तो देव ने अपना रूप बदल दिया अब तो वह बहुत हसास हो गया उसके अभिमान को बहुत बड़ी ठेस लगी विश्व भर में कभी भी मेरा ऐसा अपमान नहीं हुआ फिर भी उसने हिम्मत किया सोचा गलती क्या हो रही है हाथ जोड़ा माफी मांगी कहा भगवान अंतिम बार मुझे समय दीजिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं फिर उसने देखा और रेखाएं खींची मन में बैठा लिया जाकर चित्र बना कर के ले आया तब देव ने फिर रूप बदल दिया अब तो वह पागल जैसा हो गया दुखी होकर इधर उधर घूमने लगा व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तब संत महापुरुषों के पास जाता है उसको आशा लगती है कि महात्मा मेरी समस्या का कुछ समाधान करेंगे पता लगाया और एक महात्मा के पास गया और रोने लगा उसने कहा महाराज द्वारिका में मेरा बहुत बड़ा अपमान हो गया कहा वहां तो भगवान रहते हैं अपमान कैसे हो गया तुम्हारा कहा मैं विश्व की प्रसिद्ध चित्रकार हूँ कभी हार नहीं खाया पर द्वारिका में आकर के मैं हार गया आत्महत्या छोड़ करके मुझे इस समय कुछ दिखाई नहीं देता महात्मा हसे उन्होंने कहा अरे भाई भोले मनुष्य तू इतना नहीं जानता मनुष्य का चित्र जैसे बनता है वैसे देवता का चित्र नहीं बनता है देवता का चित्र बनाने की पद्धति दूसरी है तुमने मनुष्य का चित्र बनाया होता जगत का चित्र बनाना तुमने सीखा था पर देवता का चित्र बनाना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं तब उसकी आँख खुली उसने कहा देवता का चित्र दूसरी प्रकार बनता है कहा यही तो बात है देवता का चित्र दूसरे प्रकार से बनता है कहा महाराज देवता का चित्र बनाना सिखा दीजिए कहा रुको भोजन करो पानी पियो देवता का चित्र बनाना मैं सिखा दूंगा महात्मा ने प्रयास करके उसको दर्पण बनाना सिखाया सभी आवश्यक सामग्री जुटाकर एक बहुत बड़ा सुंदर दर्पण बनाया उसने सोचा शायद इसके ऊपर देवता का चित्र बनता होगा सालों परिश्रम के बाद दर्पण बनकर तैयार हो गया बहुत ही सुंदर दर्पण था अब उसके मन में आया कि अब महात्मा इस पर देवता का चित्र बनाना हमको सिखाएंगे महात्मा ने कहा चित्र बन गया कहा इसमें तो कुछ नहीं दिखता है इसके सामने खड़ा होता हूँ तो मैं ही दिखता हूँ कहा तू देवता से भिन्न नहीं है इसीलिए तू ही दिखता है इसमें अब तू ले जा चिंता मत कर डंके की चोट पर बोल देना दरबार में कि मैंने देव का चित्र बना लिया कहा फिर अपमान तो नहीं होगा कहा कोई अपमान नहीं होगा बंद करके ले गया बोल दिया भगवान मैंने चित्र बना लिया भगवान ने भी कहा बड़ा आश्चर्य है कैसे बना लिया इसने उसने खोला अब तुम जितना चाहो उतना रूप बदलो चतुर्भुज बनो चाहे द्विभुज बनो राम बनो कृष्ण बनो शिव बनो देवी बनो गणपति बनो असुर बनो मनुष्य बनो पशु बनो चाहे पक्षी बनो जो भी बनना हो बनो चित्र में कोई गड़बड़ी नहीं है जो तुम बनोगे वही चित्र हमारे पास है पहले से तैयार यह देखो पहले जो मैंने कहा था महापुरुष संशय महापुरुष के संशय से उनके चरणों का आश्रय लेने से उनके चरणों में समर्पित होने से आपकी बुद्धि का दर्पण ऐसा हो जाएगा कि कोई भी रूप धारण करके देवता खड़ा हो तो देवता उसमें दिखेगा ही दिखेगा अब कहाँ शंका रहेगी सभी देवताओं का स्वरूप क्या है वही एक ही है दर्पण में जितने चित्र दिख रहे हैं सबका स्वरूप दर्पण ही है उस सत्ता में प्रतिष्ठित करने का कार्य गुरु करता है वह जिस सत्ता में प्रतिष्ठित है उस सत्ता में आपको प्रतिष्ठित कर देता है यही उसका कार्य है और उस सत्ता में आप जब प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो सारा विश्व आपकी सत्ता से अतिरिक्त नहीं रहता देव सत्ता से अतिरिक्त विश्व नहीं रहेगा देव प्रकाश से अतिरिक्त कोई प्रकाश नहीं रहेगा सारा का सारा जगत आपको अपना रूप बन के प्रतीत होगा परमात्म भाव प्रतीत होगा यही बाध है चित्र दर्पण के अतिरिक्त नहीं यही सभी चित्रों का बाध है जगत को बाध कहे जाए सर्व खलदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद कहे किसी प्रकार का अंतर पड़ने वाला नहीं है यह चित्र गुरु के चरणों का आश्रय करने से ही मिलेगा क्योंकि वह अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला है